सहनावत सहन भुन सह वी करवा वह तेजस्वी नधीतमस् शांति ही, शांति ही, शांति ही। हा जी पिछले प्रसंग में हाँ जी बोलिए हाँ जी दर्शन में मेरे संकेत किया देखा कि यह तो ही नहीं यदि वो है होता तो मेरा प्रश्न वाणी शब्द के विषय में वहाँ उत्पत्ति धर्मकत्ववाद हेतु है क्षणिकत्ववाद हेतु नहीं है सभी प्रसंगों में देखा जी अंतिम तो तो जी तंत्र वस्त्र गति में कार्य वस्त्र रूप कार्य बना है, वो उस कार्य के अंदर जो रूप है वह उस रूप को नहीं नहीं करता नहीं करता कार्य कार्य कार्य बना बना बना है है है ये वस्त्र रूपी जो जो वो क्या कार्य बना है? तो क्योंकि तंतु तंतु था उसी का रूप इसमें के अंदर तो बताया तो फिर कार्य क्या बना समझ में नहीं आ रहा है आपको कपड़ा समझ में आ रहा है कपड़ा इस तरह समझ में आ रहा है की वही वही तो तो तंतु था तो था सब कुछ नहीं, नहीं पहले पहले ये समझ लीजिएगा क्या कपड़ा समझ में आता है तंतुओं से कपड़ा बना यानी कारण से कार्य बना कपड़ा बना ये समझ में आता है ये समझ में नहीं आ रहा है अच्छा यानी ये जो कपड़ा है ये इसका कारण क्या है बताइए नहीं, नहीं, कर... नहीं अलग नहीं देख पा रहा हूँ कैसे कहेंगे क्योंकि कपड़ा अलग है तंतु अलग है मतलब धागों से ही तो कपड़ा बनता है आप अलग नहीं देख पा रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप, आप कार्य कारण को अलग नहीं मान रहे ये इसका मतलब यह होगा कुछ समझ में आ है जी आप वो इस कपड़े में एक कपड़ा तंतुओं का कार्य है ऐसा अगर नहीं मान रहे हैं इसका मतलब यह हुआ है कि आपने कार्य को और कारण को अलग नहीं माना दोनों को एक मान रहे हैं यह स्वीकार करना पड़ेगा आपको ठीक है तो जैसे कारणों से कार्य उत्पन्न होता है यानी कपड़े का जो कारण है वो तंत रूपी द्रव्य है तो तंतुरूपी कारण रूपी द्रव्यों से कार्य रूप द्रव्य उत्पन्न होता है ठीक है ना जैसे द्रव्य उत्पन्न होता है कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है ऐसे ही कारण गुणों से कार्य गुण उत्पन्न होते हैं, ये बात है स्पष्ट हो गए जी रविशंकर जी हम क्या और जो और हल्दी चूना और वाला तो उसको मिलाकर के इन्होंने रोड़ी बना ली तो वो जो रंग जो परिवर्तित हुआ तो इन्होंने कहा कि जो कार्य द्रव्य जो बना है वो तो गुण जो बना है कार्य गुण उसने अपने कारण गुण को नष्ट कर दिया जी दिख गया और इस वाले उदाहरण में इन्होंने जो तंतु का जो रूप है जी और जो वस्त्र का जो रूप है हम अभी पढ़ के आए की इन इन दोनों गुणों में अंतर होना चाहिए किन दोनों गुणों में कारण गुण में और कार्य गुण में हाँ जी ये दोनों में अंतर अंतर है है और तो तो ये दोनों रूप फिर नहीं अलग अलग आप अलग अलग दिखेंगे नहीं ना क्योंकि कारण द्रव्यो में का, कारण गुण होते हैं कारण द्रव्यो में कारण गुण होते हैं कार्य द्रव्यो में कार्य गुण होते हैं ये समझ में आ रहे हैं आपको तो अब जो कार्य द्रव्य दिख रहा है वहां पर आपको कारण द्रव्य अलग से थोड़ा दिखेंगे आपको क्योंकि वो कार्य द्रव्य में कारण छुपा हुआ है ये आपको मानना है अलग से नहीं दिखाई देंगे आपको हाँ अलग से दिखाई दे सकते हैं दूसरे कारण दिखाए जहां कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है वहां आपको दिखाई देंगे जैसे आप मिल में जाएंगे एक कपड़ा बनके तैयार हुआ है ठीक है ना वो कपड़ा किस किस कारण से उत्पन्न हुआ है तंतुओं के कारण से तो अलग तंतु में पड़े हुए हैं कारण ठीक है ना इसका कारण नहीं वो वो अलग कारी जब उत्पन्न होगा उसके कारण है वहां पर तो जब कार्य द्रव्य नहीं दिखता है तब कारण द्रव्य दिखते हैं जब कार्य द्रव्य आ गया है तो वो कार्य द्रव्य में कारण द्रव्य अलग से नहीं दिखेंगे इसलिए कारण रूप भी नहीं दिखेंगे लेकिन माना यही जाएगा कि वो कारणों में विद्यमान है वो दिखता नहीं जी नष्ट करता है का मतलब यह है कि जो इसमें इसका मतलब है मतलब ये जैसे कारणों में श्वेत दिख रहा था आपको जब कार्य बनने के बाद में वो भी वहां पर भी श्वेत दिख रहा है आपको ठीक है ना कारण द्रव्यों में श्वेतत्व था ना अब कार्य द्रव्य उत्पन्न हो गए वो भी श्वेत श्वेत रूप में है तो वो जो श्वेत है यहाँ पर वो अपने कारण को नष्ट नहीं किया यानी जैसे कारण में है वैसा ही उत्पन्न होगा सूत्र में आया कि गुणांश तो तो एक तो अपने भिन्न को उत्पन्न करेगा, अपने ही को थोड़ी अपने जैसा उत्पन्न करता है तो अपने जैसा वो तो वो भिन्नता तो है ही है ना एक कार्य के रूप में एक कारण के रूप में भिन्नता तो इस रूप में ही रहेगा भिन्नता तो इसी रूप में रहेगा जैसे कपड़ा है तो कपड़ा तो भिन्न है ना कारण भिन्न है तो अब कपड़े को भी कारण जैसे दिखना चाहिए ऐसा थोड़ा कहेंगे आप ये मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कपड़ा कारण जैसे दिख रहा है ऐसा भी नहीं कहूंगे भिन्न ही दिखे रहा बिल्कुल कपड़ा अलग है बिल्कुल ही कारण से अलग ही है इसमें एकत्व है उसमें अनेकत्व है कारणों में अनेक रूप है इसमें एक ही रूप है भिन्नता तो है ही ना बिल्कुल अनेक रूप है एक एक धागा में अलग अलग रूप है ना अनेक द्रव्य भी है और अनेक रूप भी है इसलिए तो कारण है नहीं तो कारण क्यों कहेंगे उसको ठीक है हाँ और विचार कर लेना कोई बात नहीं हाँ जी और किसी को हाँ जी बोलिए दूसरे सूत्र में वो ये कह रहे हैं जिससे जी चौथे सूत्र विशेष और सूत्रा धर्म विशेष और धर्म नहीं धर्म विशेष में और धर्म में कोई विशेष भिन्नता नहीं है वहाँ जो धर्म बताया है वो पदार्थ को लिए ही आया है लेकिन पदार्थ के धर्मों को वहाँ पर गुण को लेकर के बोला है गुण एक है, एक होता है पदार्थ और उस पदार्थ के गुण वहाँ धर्म से केवल उसके गुण को ग्रहण किया है हाँ जी हाँ जी और यहाँ गुण और गुण दोनों को इकट्ठा ग्रहण किया है ऐसा है कि धर्म धर्म की धर्म शब्द से वहां पर केवल धर्म को लिया है धर्मी को नहीं लिया वहां पर धर्म से ही धर्मी को मान लिया गया है सीधा दूसरे वाले सूत्र में क्योंकि वो धर्म जो है बिना धर्म के नहीं रह सकता धर्मी के नहीं रह सकता वहां धर्म धर्मी दोनों को ग्रहण किया है धर्म तो इधर भी है है बस तो बताया बोला हाँ जी दूसरे में भी तो है लेकिन हाँ अभिव्यक्त नहीं किया मतलब वहां पर वहां केवल धर्म शब्द को लेकर के बोला यहाँ पदार्थ बोला है तो वहां केवल उसके गुण को लिया है यहाँ पर गुणी को लिया है ये कहना चाहिए तो तो क्या नहीं धर्म तो, तो वही है एक जगह केवल गुण को लेकर के बात कही एक जगह गुण और गुणी को दोनों को लेकर बात कही अच्छा, तो पे पे पे नहीं ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। है वहां गुण गुनी को बोला नहीं है केवल गुण को लेकर के बोला तो वहां समझ लिया है गुण को ले रहे हैं तो यहाँ पर गुनी भी है लेकिन सूत्र में नहीं कहा उसको जैसे कोई कहे यहाँ पर ज्ञान से मुक्ति होती है ठीक है अब ज्ञान से मुक्ति होती है तो केवल वह ज्ञान नहीं है वो ज्ञान को धारण करने वाला है में जो यहाँ धर्म बोला था जी धर्मी का नहीं किया है। यहाँ और केवल निश्चे की प्राप्ति हो ऐसा कह रहे हैं मतलब अंतिम लक्ष्य जो है यहां पर अंतिम लक्ष्य को बता रहे हैं अभ्युदय तो हमारा लक्ष्य है ही है वो गौन लक्ष्य हो गए ना यानी अभ्युदय को भी प्राप्त करना है निश्रेष को भी प्राप्त करना है लेकिन मुख्य लक्ष्य क्या है हमारा आप किसी को बोलते हैं आपका क्या लक्ष्य है जी बोलते तो आप क्या उत्तर देते जी मेरा अभ्युदय और मोक्ष की दोनों की प्राप्त करना मेरा लक्ष्य ये बोलेंगे या मोक्ष प्राप्त करना लक्ष्य बोलेंगे किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछो वो यही कहता मोक्ष को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है वो अंतिम लक्ष्य को बोलता है इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका वो गौण लक्ष्य ना हो गौण लक्ष्य भी है वह तो पूर्णता को बता दिया ना वहां पर तो संपूर्णता को लेकर के बताया अंतिम लक्ष्य को लेकर के बताया कोई विरोध नहीं है दोनों ने विरोध तब मान सकते हैं वह तो दो लक्षण, दो उद्देश्य बताया और यह केवल एक ही को मानते हैं ऐसा नहीं है मानते तो दो, दोनों को है लेकिन अंतिम उद्देश्य को बताया अंतिम लक्ष्य को लेकर बताया मैं आपको एक दूसरी बात कहता हूं न्यायदर्शन में सोलह पदार्थों के तत्वज्ञान से निशेष की प्राप्ति का क्या निश्रेष ही लक्ष्य व्यक्ति का व्यक्ति का केवल निश्रेष को प्राप्त करना लक्ष्य अभ्युदय लक्ष्य नहीं है क्या अभ्युदय भी लक्ष्य है लेकिन अंतिम लक्ष्य को बताया बड़ी चीज को बताएंगे ना छोटी चीज तो अपने आप बड़ी के साथ जुड़ जाएगी पकड़ में आ रहा है मतलब मेरे को राष्ट्रपति से मिलना अब राष्ट्रपति से पहले किसी व्यक्ति को मिले भी राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते यानी राष्ट्रपति तक ले जाने वाले को तो मिलना ही पड़ेगा ना हमको उसके बिना हम राष्ट्रपति तक कैसे पहुंचेंगे लेकिन कोई ये थोड़ा कहेगा मेरे को जी वो पियोन से मिलना है चपरासी से मिलना है मेरा लक्ष्य चपरासी से मिलना है ऐसा हम नहीं कहेंगे वो तो अंतर नहीं था उस जब मैं बड़ी बात को कहूंगा तो छोटी बात तो उसके नीत आ ही जाएगा इसलिए यहां पर अंतिम लक्ष्य को लेकर के बताएंगे ठीक है चले प्रारंभ करें अगला सूत्र हाँ जी कहां से चलेगा चौदाहवा हाँ बोलिए जी, जी।, जी, जी ना अजय सूत्रकार तो ना द्रव्यम कार्यम कारणम च ची द्रव्य अपने कार्य को अपने कारण को समाप्त नहीं करता तो है तो मतलब नहीं, नहीं नहीं एक ये कहना चाह रहे हैं द्रव्य अपने कार्य को समाप्त नहीं करता द्रव्य अपने कारण को नहीं समाप्त करता ये कहना चाह रहा है इसका ये इसका इसको व्याख्या करना है ये तो सूत्र है व्याख्या ये है कहा तो जा रहा द्रव्य के बारे में तो द्रव्य अपने कार्य को समाप्त नहीं करता इसका यह मतलब होगा कि कारण द्रव्य अपने कार्य द्रव्य को नष्ट नहीं करता यह इसका अर्थ होगा और जब द्रव्य कारण को नष्ट नहीं करता इसका मतलब है कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य को नष्ट नहीं करता ऐसा स्पष्ट हो रहा है पर यहां से यहां से सूत्रों में आपको सीधा सीधा वार्ता नहीं निकलेगा लेकिन अभिप्राय यही है इसका द्रव्य अपने कार्य को नष्ट नहीं करता द्रव्य अपने कारण को नष्ट नहीं करता अर्था? द्रव्य कार्य को नष्ट नहीं करता यहां द्रव्य से कारण द्रव्य लेंगे जब द्रव्य कारण को नष्ट नहीं करता यहां पर कार्य द्रव्य को लेंगे ऐसा दोनों द्रव्य है इसलिए एक ही ले दे दिया यहाँ भी ऐसा भी कह सकते हैं कि द्रव्यम कार्यम न हंती द्रव्यम कारणम न हंति ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ चकार पड़ा है तो द्रव्य दोनों के साथ जुड़ेगा द्रव्यम न कारणम वदती द्रव्यम न कारणम आ... द्रव्यम न कार्यम वदती द्रव्यम न कारणम वदती ऐसा कारण द्रव्य अपने को नष्ट नहीं कर सकता तुझे तो उसका तो जी मुझे देशी नहीं। क्योंकि आ, बात ये है की कारण जो है कार्यो को नष्ट नहीं करते मुख्य बात यह है द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में विपरीतता दिखाना है वैधर्मी दिखाना है जैसे आ, वेग एक गुण है वेग नहीं वेग वेग हाँ वेग वेग ये वेग एक गुण है वेग से कर्म उत्पन्न होता है यानी वेग कारण है और कर्म कार्य है लेकिन वेग रूपी जो कारण है वो अपने कर्म को नष्ट कर देता है उत्पन्न करता है नष्ट कर देता है ठीक है ना यानी कारण कहीं अपने कार्य को नष्ट कर देता है पर यहां द्रव्य में वही धर्म है द्रव्य ऐसा नहीं करता अपने कार्य को उत्पन्न करके उसको नष्ट नहीं करता उसको बनाए रखता है यह वही धर्म है गुण और द्रव्य में स्पष्ट हो गया ऐसा ऐसा समझ लीजिएगा हाँ जी वेग जो है कर्म को नष्ट पहले पहले वेग कर्म का कारण है ठीक है ना कर्म उत्पन्न किया ठीक है फिर नष्ट हो गया कर्म वेग तो देर तक रहता है ना? कर्म के, के वेग तो पहले समाप्त होना चाहिए, कर्म कर्म समाप चाहिए कौन सा नियम है क्यूँकी वेग के बाद कर्म उत्पन्न होता है वेग के बाद में आना में जाएगा जब तक वेग रहेगा तब तक तो कर्म रहेगा ये तो निश्चित है लेकिन वेग खत्म खत्म होता कर्म भी ऐसा नहीं है ऐसा है तो ना हमने एक वेग उत्पन्न किया उस वेग से कर्म उत्पन्न होता है ठीक है ना और फिर वो कर्म समाप्त हो जाता है वेग फिर भी बना रहता है क्योंकि वेग ही तो कर्म उत्पन्न कर रहा है ठीक है तो अब वेग क्यों पहले समाप्त होगा ये कोई नियम है क्या ये कोई नियम है कि जो कारण है जिसको उत्पन्न करता है उसको पहले नष्ट होना चाहिए ऐसा कोई नियम है क्या पर यहाँ पर यह ऐसा ही होगा? यहाँ कैसे क्यों होगा ये बताओ तो वेग से ही तो होता कौन वेग से कौन उत्पन्न अच्छा तो तो वेग जब तक रहेगा तब तक कर्म तो रहेगा कर्म मतलब कर्म को क्षणिक नहीं मान रहे हैं आप क्षणिक है तो जब तक रहे मतलब होता है नहीं कर्म क्यों रहेगा रहेगा रहे कर्म तो क्षणिक है वो जल्दी नष्ट होता है वेग क्षणिक है क्या पहले इसका उत्तर दो क्या वेग क्षणिक है, है तो हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है आप उसको ये भी मान रहे हो क्षणिक भी और लंबे समय काल तक रह सकता क्षणिक लंबे काल तक क्यों रहेगा कर्म आप ये कहना चाहते हैं जब तक वेग रहेगा तब तक कर्म रहेगा मान लो कर्म वेग जो है एक मिनट तक रहता है तो कर्म भी एक मिनट तक रहेगा इधर उधर मत जाओ <laughs> हाँ। पकड़ में आ रहे हैं आप लोगों को ये गलती क्या कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है कर्म तो नष्ट हो जाएगा कर्म तो क्षणिक है वेग से नए नए कर्म उत्पन्न होते हैं ये बात है तो वेग कर्म के कर्म का कारण बनता है हाँ जी अभी आप तो मैं आप मैंने पूछा था उसमें बता रहे थे कि जो तो वेग है वो कर्म को नष्ट करता है अपने कार्य को नष्ट कर देता है है तो तो वेग वेग को कर्म कर्म उत्पन्न करता है। लेकिन क्या वेग ही उ तो नष्ट करता, करता का मतलब है कर्म नष्ट हो जाता है औ क्षणिक होने से अपने आप नष्ट हो जाता है यानी जिससे उत्पन्न हुआ है तो उत्पन्न करने वाला नष्ट नहीं करना चाहिए उसको नष्ट नहीं करना चाहिए का मतलब है वो सीधा नष्ट कर रहा है ऐसा नहीं है उसका स्वभाव इसलिए नष्ट हो रहा है क्यों तो, तो कारण कार्य कारण तो है ही है कारण तो है उसका हाँ जी हाँ नष्ट होने को तो स्वयं उसका अंदर स्वाभाविक क्षणिक होने के कारण से नष्ट हो रहा है क्षणिक होने कारण से नष्ट हो रहा है परंतु जिससे उत्पन्न हो रहा है तो उत्पन्न करने वाले का धर्म बनना चाहिए ना कि उसको नष्ट ना करूं मैंने उत्पन्न किया उसको बनाए रखूं ऐसा नहीं है पर द्रव्य में यह स्वभाव है मैंने उत्पन्न किया तो मैं इसको बनाए रखूंगा ये वही धर्म है बस इतना समझना है यहाँ पर हाँ जी अब आगे बढ़े ना हाजी क्या कह रहे हैं हाँ हाँ बढ़ने देंगे क्यों नहीं हाँ जी चौदवा सूत्र देखिएगा कर्म पुनः कीदृश मिति कथ्य पे कर्म किस प्रकार का है इसके संदर्भ में बताया जा रहा है द्रव्य को बताया गुण को बताया अब कर्म को बताया जा रहा है बोलिए कार्य विरोधी, विरोधी। कर्म तो सूत्र बहुत सरल है ये कहना चाहता है कि कर्म कार्य विरोधी होता है कार्य है विरोधी जिस कर्म का ऐसा कर्म है यह बहुवरी समास है पकड़ में आ रहा है कर्म विरोधी में बहुवरी समास है दोनों समास मानते वैसे तो लेकिन बहुवरी समास को ज्यादा मानते इसको सूत्रार्थ यही है कर्म कार्य का विरोधी है नहीं नहीं कार्य विरोधी कर्म यह कहना चाहिए हाँ कार्य विरोधी कर्म यानी कार्य से कर्म नष्ट होता है ये इसका मतलब है कार्यम विरोधी यस्य तथा भूतम कर्म भाष्य को देखिएगा भाष्य क्या कहता है कार्यम विरोधी यस्य कार्य है विरोधी यस्य जिसका तथा भूतम ऐसे स्वरूप वाला कर्म कर्म अर्थात कर्म खल स्वरण विनश्यते। कर्म खलु निश्चित रूप से कर्म स्वर्येन अपने कार्य से विरुद्यते नष्ट होता है उसी को को खोला है विरुद्यते को खोला है विनश्यते अर्थात कर्म अपने कार्य से नष्ट हो जाता है यानी कार्य उत्पन्न करके खुद नष्ट हो जाता है यदवा अब दूसरे ढंग से भी इस कार्य विरोधी शब्द को समझ सकते हैं यदवा कार्य से विरोधी कर्म यह तत्पुरुष तत्पुर समासमाना है कार्य का विरोधी है कर्म अर्थात काले न वतिष्ठते कार्य के काल में कर्म नहीं रहता कार्य को तो उत्पन्न किया कार्य तो वहां रह रहा है लेकिन कारण चला गया नष्ट हो गया ये द्रव्य के साथ वहीधर्मी है गुण के साथ भी वैधर्मी दोनों के साथ वैधर्मी पकड़ में आ रहा है जी कार्य को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है कार्य तो बना रहता है और कारण नष्ट हो जाता है दोनों दोनों बातें लेकिन एक पक्ष में एक पक्ष में गुण के साथ वैधर्म्य सर्वांग पक्ष नहीं है हाँ। कर्म खालनवधकम ना, ना कार्यवधकम किंतु तत्तु वध्यमेव अस्ती स्पष्ट किया जा रहा है कर्म खलु कर्म जो है न कारणवधकम कर्म जो है न कारण को नष्ट करता है कर्म कारण का कर मतलब है जैसे वेग कर्म वेग को नष्ट नहीं करता ना भी कार्यवधकम ना अपने कार्य को नष्ट करता है कर्म जो है संयोग को उत्पन्न करता है विभाग को उत्पन्न करता है तो अपने कार्य को भी नष्ट नहीं करता है अपने कारण को भी नष्ट नहीं करता है किंतु तत्व वध्यमेव वो तो स्वयं ही नष्ट होता है तत्व वध्यमेव वो तो नष्ट होने योग्य है संयोगादि न स्व कार्ये न कार्य द्वारे न उसी बात को स्पष्ट किया है संयोगादि न स्व कार्य संयोग रूपी अपने कार्य से कार्य द्वारे उसी को कोला है कार्य के द्वारा कर्मना न कर्म का वध्य होने से यानी कर्म नष्ट हो जाने से स्वयं नष्ट हो जाता है अथच पुनः प्रवृत्तम कर्म उसके बाद संयोग के बाद जो दुबारा कर्म उत्पन्न होता है वो कर्म संयोग को भले नष्ट करता है करें अतछा पुनः प्रवृत्तम करना दोबारा उत्पन्न जो कर्म है पूर्वोत्पादितम संयोगम कार्यम विरूनद्दी पहले उत्पन्न किए संयोग को संयोग रूपी कार्य को विरूनद्दी नष्ट करता है अर्थात विनाशयति, उसको समाप्त करता है द्रव्य गुणाभ्याम वैधर्म्यम कर्म कर्म का यह द्रव्य और गुण से वैधर्म्य है अंत में जो बात कही है ना यानी जो कर्म संयोग को उत्पन्न करता है उत्पन्न करके नष्ट हो गया अब संयोग है उस संयोग को अब दोबारा उत्पन्न होने वाला कर्म नष्ट करेगा पकड़ में आ रहा है पर वो उसका कारण नहीं है ये इस बात को समझ लेना वो उसका कारण नहीं है यानी एक कर्म ने संयोग उत्पन्न कर दिया ठीक है ना अब एक कर्म उस संयोग का कारण है तो संयोग रूपी कार्य को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो गया अब दूसरा जब कर्म उत्पन्न होगा वो संयोग को नष्ट करेगा दूसरा कर्म होते ही वहां विभाग हो जाएगा तो संयोग समाप्त हो जाएगा लेकिन ये जो संयोग समाप्त हो रहा है ये संयोग उसका कार्य नहीं है पकड़ में आ रहा है उदाहरण ही तो बता रहा हूं देखिएगा कर्म हो गया इसको मैंने मिला दिया संयोग कर्म ने संयोग उत्पन्न किया ना अब यह संयोग है अब दूसरा जब कर्म उत्पन्न होगा नया कर्म उस संयोग को हटा दिया विभाग कर दिया उसको अब जो कर्म हुआ उस कर्म ने इस संयोग को समाप्त कर दिया पर ये जो संयोग समाप्त हो रहा है उस कर्म से नहीं है पहले वाले कर्म से नहीं है। ये तो स्वतंत्र है पकड़ में आ रहा है आप लोगों को नहीं आया क्या नहीं आया बताइए पहला जो कर्म है जिस कर्म से संयोग उत्पन्न हुआ है तो उस कर्म का संयोग क्या हुआ कार्य है कर्म कारण है संयोग कार्य है अब ये संयोग दोनों आदों का संयोग बना हुआ है मेरा अब वो जो कर्म नया होगा नए कर्म हो, तब होगा ना जब कर्म होगा का मतलब है मैं इस हाथ को हटा दिया ठीक है ना कर्म किया तो संयोग हट गया अब ये जो संयोग हट गया तो संयोग नष्ट हो गया ये जो संयोग नष्ट हो रहा है विभाग के कारण से विभाग के कारण से जो संयोग नष्ट हो रहा है इस संयोग को नाश किसने किया कर्म ने किया ने ये जो कर्म संयोग को कर रहा है ये इस कर्म का कारण थोड़ा ये संयोग नहीं पहले हाँ ये पहले वाले का कारण था इस कर्म का कारण नहीं है संयोग इस कर्म का वो कार्य? यह विभाग का कार्य मतलब विभाग हुआ तभी मतलब विभाग कारण है उसका अभी जो कर्म हुआ है इस कर्म का कारण क्या है विभाग ये जो कर्म हुआ वो जो जो नष्ट नष्ट हुआ हुआ है जो हुआ है संयोग तो कारण कौन सा विभाग ये जो अभी तक संयोग था हाँ। हाँ। वो ने इस को किया। तो कर्म हाँ जी कर्म कारण हाँ जी हाँ जी मतलब यहां कर्म से विभाग उत्पन्न हो गया तो अब जो कर्म हुआ उस कर्म का कार्य कौन है विभाग है ऐसा पकड़ में आ गया आप लोगों को यानी यहां जो अंतिम पंक्ति में जो कहा जा रहा है पुनः प्रवृत्तम कर्मा दोबारा जो नया कर्म अब आया है वह कर्म पूर्वोत्पादितम संयोगम कार्यम पहले उत्पन्न जो संयोग रूपी कार्य है उस संयोग रूपी कार्य को विरुन दिया अर्थात विनाशी नष्ट कर देता है जी? मतलब यहां जो विभाग हुआ ना जो संयोग का संयोग अटा विभाग हुआ है यह विभाग किस कारण से हुआ कर्म के कारण से हुआ ठीक है ना तो कर्म का कार्य होगा यहां विभाग ये जो विभाग हुआ है ये विभाग किसका कार्य है कर्म का कार्य है ये हिग का कारण हाँ विभाग का कारण यू कह लीजिएगा एक ही बात है विभाग का कारण मान लीजिए या कार्य का कारण मान लीजिएगा जी पूर्व तो यही कार्य को नष्ट करता है अर्थात पूर्वोक्त पूर्वोत्पादितम संयोगम कार्यम ये संयोग जो हुआ है ये किसी का तो कार्य है जी। किसी का तो कार्य है ना यह संयोग ए, इस संयोग को अब नया उत्पन्न होने वाला कर्म ने नष्ट कर दिया है अब जो नया उत्पन्न कर्म है उसने नष्ट कर दिया पहले वाले कर्म तो नष्ट कर ही नहीं सकता था ये बात कही कर्म ने संयुक्त नष्ट किया और हाँ चले हम आगे आज रविशंकर जी आपको पकड़ में आगे आगे बढ़े अगला देखिएगा द्रव्य गुण कर्म नाम साधर्म्यम उधुना क्रमे न लक्षण अर्थात परस्पर तो वैधर्म्यम प्रदर्शति त्रावत द्रव्य गुण कर्म इन तीनों के साधर्म को बता करके, अधुना अब क्रम प्राप्त तेषाम लक्षणम उन तीनों के लक्षणों को बताया जाएगा अर्थात परस्पर उन तीनों में क्या विपरीतता वैधर्म्य है इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे तत्र उन तीनों में तावत द्रव्यम सबसे पहले द्रव्य की परिभाषा करते हैं द्रव्य का लक्षण करते हैं बोलिए क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम द्रव्य की परिभाषा द्रव्य का लक्षण किया जा रहा है द्रव्य किसे कहते हैं तो कहते हैं क्रिया गुणवत्त द्रव्यम क्रिया और गुण वाले को द्रव्य कहते हैं क्रियावान और गुणवान को द्रव्य कहते हैं यह द्रव्य की विशेषता है कि वो क्रियावान हो अथवा गुणवान हो दोनों में हो सकते एक भी हो सकता है जहां दोनों संभव है वहां दोनों होंगे जहां एक संभव है तब वहां एक होगा फिर वो समवायी कारण वो समवाय कारण होना चाहिए यानी अपने में किसी को धारण करने का स्वभाव रखता हो तो वो चाहे द्रव्य को धारण करता हो चाहे गुण को धारण करता हो चाहे क्रिया को धारण करता हो पर किसी न किसी को अपने में धारण करने का स्वभाव हो उसको समवायि कहते हैं द्रव्य का लक्षण है हाँ जी सूत्रार्थ लिखेंगे क्रिया वाला या ऐसा लिख सक क्रिया और गुण वाला क्रिया और गुण वाला क्रिया और गुण वाला अथवा केवल गुण वाला क्रिया और गुण वाला अथवा केवल गुण वाला तथा तथा द्रव्य गुणों और कर्म को द्रव्य गुण और कर्म को धारण करने वाले को द्रव्य कहते हैं क्रिया और गुण वाला अथवा केवल गुण वाला तथा द्रव्य गुण कर्म को धारण करने वाले को द्रव्य कहते हैं द्रव्य की परिभाषा है क्रिया स्पष्ट हो गया क्रियाचा गुणश्च ये विद्यते तत् क्रिया गुणवत् मतबंत है ये कह रहे हैं क्रियाचा गुणस् क्रिया और गुण जिसका हो जिस जिसका, जिसकी क्रिया हो या जिसका गुण हो अथवा जिसमें क्रिया हो जिसमें गुण हो तो जिसमें गुण और क्रिया हो तत् क्रिया गुणवत् ऐसे पदार्थ को क्रिया गुणवान कहते हैं या क्रिया वाला गुणवाला कहते हैं हाँ जी हम्म तो तो तो हाँ जी कर्म का मतलब क्रिया ठीक है कर्म का मतलब यहां क्रिया हां जी आगे देखिएगा क्रिया खलु उत्क्षेपनादि कर्मा गुणश्च रूपादि तो क्रिया किसको लेना चाहिए तो कह रहे हैं क्रिया खलु उत्क्षेपनादि कर्मा उत्क्षेपनादि पांच कर्मों को यहां क्रिया शब्द से लेना है और गुणश्च और गुण को गुण से यहां रूपादि रूप रस गंध स्पर्श आदि गुणों को लेना चाहिए हाँ जो चौबीस गुण बताए क्रियागुण गुण क्रियागुण उभौ यद्वोर एकको गुणों ये यस्वा सिया तद्रव्यम होती भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं क्रिया और गुण उभौ ये दोनों क्रिया क्रियागुण उभौ क्रिया और गुण ये दोनों यद्वा अथवा दुणों दोनों में से एक गुण यस जिसका अथवा जिसमें सियात हो भवति उसको द्रव्य द्रव्यवती हैं। स्पष्ट हो रहा है। तो कह रहे हैं रे त्रव्यू शक्य से ऐसा कह सकते हैं। नतु कवला क्रिया विद्यते यस्य विद्यार ये ये गुणमंत्रर क्वचि क्रिया अवतिषे नुणहना भवन्ति। अब कह रहे हैं न तो केवला क्रिया विद्यते यस्य यस्मिन वा वे नहीं कह सकते केवल क्रिया जिसमें हो या जिसका हो उसको द्रव्य कहते हैं ऐसा नहीं कह सकते मतलब ऐसी परिभाषा नहीं कर सकते कि जो क्रिया को धारण करता हो ठीक है जो क्रिया को धारण करता हो या ऐसा कहे जो जो आ, जिस, जिसका क्रिया हो अथवा जिसमें क्रिया रहती हो उसको द्रव्य कहते हैं ऐसी परिभाषा नहीं कर सकते अगर ऐसी परिभाषा करेंगे तो विभु द्रव्य इस परिभाषा से हट जाएंगे अगर जिसका क्रि, जिसकी क्रिया हो या जिसमें क्रिया हो उसको द्रव्य कहते हैं ऐसा अगर परिभाषा करेंगे तो इस परिभाषा में विभु द्रव्य हट जाएंगे फिर आकाश को द्रव्य नहीं माना जाएगा आत्मा को द्रव्य नहीं माना जाएगा ऐसी परिभाषा नहीं कर सकते ऐसी भी परिभाषा नहीं कर सकते गुण मंत्र क्वचित क्रियावतिष्ठते, अवतिष्ठते गुण क्वचित क्रिया अवतिष्ठते गुण के बिना कहीं क्रिया रहती हो मतलब गुण तो नहीं है लेकिन क्रिया रहती हो ऐसा भी कोई आपको द्रव्य नहीं मिलेगा हा जी एक गुणों का क्रिया नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं, नहीं कह रहे गुण मंत्र है ना क्वचित क्रियाविष्ठ थे गुण के बिना क्रिया भी नहीं रहती कहीं यानी जहां गुण ही ना हो और केवल क्रिया रहे ऐसा कोई द्रव्य आपको नहीं मिलेगा वेग को छोड़ दीजिए और भी दुनिया भर के गुण है ना वेग को क्यों बार बार बोल रहे हैं ऐसा कोई नियम नहीं है क्रिया हो तो वेग जरूर हो और कैसे क्रिया कैसे क्रिया होगी हाँ वेग नहीं हो तो क्रिया कैसे हो क्या मतलब ah तो अच्छा या आप ये कहना चाहते हैं अगर कहीं क्रिया हाँ जी जहा जहाँ वेग है वहां वहां क्रिया, क्रिया, क्रिया होगी हो जहा वेग नहीं है तो वहां क्रिया नहीं होगी ये आप कहना चाहते वेग गुण का जरूरी है हैं हाँ जी विभाग स्वयं नहीं यहाँगा क्योंकि आवश्यक ठीक है ऐसा मान सकते कोई दिक्कत नहीं है वैसे प्रयत्न का ही एक भिन्न एक विभाग मान सकते है वेग को क्योंकि चे, चे, चे, चेतनों में प्रयत्न गुण होता है और जड़ पदार्थों में वेग गुण होता है तो हाँ संस्कार में मान संस्कार के भेद है वो यानी आत्मा में प्रयत्न गुण है ना उस प्रयत्न के कारण से क्रिया होती है चेतनों में जो चेतन प्रयत्न करता है तब क्रिया होती है अगर चेतन में प्रयत्न गुण ना हो तो क्रिया ही नहीं होगी और जड़ पदार्थों तो में प्रयत्न गुण होता ही नहीं है जो प्रयत्न रूपी गुण है वो किस कारण से चल रहा है क्या प्रयत्न कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है? उसका स्वभा नहीं, नहीं? एक प्रकार वैसा नहीं उसको ऐसा नहीं क्योंकि गुण अलग होता है कर्म अलग होता है देखिए प्रयत्न चेतन आत्मा में प्रयत्न गुण है ठीक है ना वो प्रयत्न के कारण से क्रिया होती है मैं कोई कर्म कर सकता हूं मैं उसके पीछे मेरा प्रयत्न गुण है पकड़ में आ रहा है और जड़ पदार्थों तो में प्रयत्न गुण तो होता नहीं है वह वेग गुण होता है पकड़ में आ रहा है वैसे आत्मा में भी वेग गुण है ऐसी कोई बात नहीं है वो क्योंकि दोनों को अलग माना है ना इसलिए मैं वो मानना पड़ेगा हमको आत्मा में भी वेग गुण खैर कोई बात नहीं तो यहां कह रहे हैं गुण मंत्रे न क्वचित क्रियावतिष्ठते गुण के बिना कहीं पर भी क्रिया नहीं रह सकती न चाह गुणीन द्रव्यानी बवनती कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसमें गुण ही ना हो गुण रही तो कोई भी द्रव्य संसार में नहीं है अगर कोई द्रव्य है तो उसमें कोई ना कोई गुण होगा कम से कम एक गुण तो मानना ही पड़ेगा एक क्या बहुत सारे गुण होंगे मतलब एकत्व भी होगा उसमें एकत्व गुण भी संख्या गुण भी है उसमें परत्व परत्व भी होगा परिमाण गुण होगा बहुत सारे गुण होंगे मतलब बिना गुणों के कोई भी द्रव्य नहीं रह सकते क्रिया हाँ। मंत्र गुणों अवस्था तुम शक्य क्रिया के बिना गुण तो रह सकते हैं कह रहे हैं क्रियाम अंतरेन क्रिया के बिना गुण अवस्था शक्य थे गुण रह सकता है बिना क्रिया के गुण रह सकता है जैसे आकाश में है परमात्मा में वह क्रिया नहीं है फिर भी गुण रह सकता है लेकिन बिना गुण के क्रिया नहीं रह सकता निष्क्रियानि खलु अवयवाही जड़ा द्रव्या दिखालाकाशस्तुति कह रहे हैं निष्क्रिया खलु अनवयवानी जो निष्क्रिय है जिनमें क्रिया नहीं होती है अनवयवानी जिसमें अवयव नहीं होते जड़ानी द्रव्यनी जो जड़ द्रव्य है कोने दिक दिशा काल आकाश ये सब निरवयव है निष्क्रिय है और जड़ हैं इनमें गुण रहते हैं इति तस्मा इसलिए तेज गुणवत्न द्रव्यसा इनकी गुण के कारण से द्रव्य संजा है इनको द्रव्य इसलिए कहते हैं इनमें गुण रहे थे तथा अनवय आत्मा द्रव्य क्रिया क्रिया स्वामित, स्वामित्वात फिर कह रहे हैं तथा अनवयव आत्मा आत्मा भी अनवयव है अवयव वाला नहीं है कार्य पदार्थ नहीं है यानी अनेक अवयवों का समूह नहीं है बिना अवयव वाला आत्मा है और द्रव्यम द्रव्य है तस्य क्रियावत्व उस आत्मा की जो क्रियापन है आत्मा में जो क्रियापन है वो उसके अंदर क्रिया हो रहा है ऐसा नहीं है क्रिया स्वामी स्वामी वो क्रिया का स्वामी है क्रिया करने का स्वामी है। मतलब करता है क्रिया करने समर्थत्व क्रिया करने में समर्थ है स्वयं में क्रिया नहीं हो रही है लेकिन क्रिया देता है यानी किसी को क्रियान्वित करता है क्रिया ये अस्थिति तो। हेतु क्रिया जिसकी है इस हेतु से क्रियावान क्रिया जिसकी है इस हेतु से वो क्रियावान है कलु आत्मगुणस्तु त्र ज्ञाद सह और आत्मा के जो गुण है वो ज्ञानादि ज्ञादी ये ज्ञान इच्छा द्वेष, सब ये सभी अथ अथ क्रिया यस्ते त्रव्य सवयवेश्वेशु पृथिव्यादीषु द्रव्यु तो क्रिया तदवय विव, व्याप्रीय कहते हैं अथ क्रिया यस्म विद्य है क्रिया जिसमें रहती है तद्रव्यम इत्यपि ये भी बात सिद्ध होती है सवयवेशु जड़ेशु अवयव वाले जो जड़ पदार्थ है उनमें वो कौन है पृथिव्यादीशु द्रव्यशु पृथ्व्यादि जड़ पदार्थों में तो क्रिया विद्यते ही क्रिया रहती है तद अवयु व्याप्रियते उनके अवयव में क्रिया व्याप्त होती ही है सभी अवयव में परिवर्तन होता है तो सभी अवयव में क्रिया व्याप्त होती है अथ व्यापी दिखकाश खलु अपि क्रिया प्रवर्तते कहते हैं जो अनवयव है दिशा है काल है दिक्काल आकाशेषु और आकाश है दिशा काल और आकाश में जो कि व्यापी व्याद्रव्यु ये व्यापक द्रव्य काल भी व्यापक है दिशा भी व्यापक है आकाश भी व्यापक है इन व्यापक द्रव्यों में खलु अपनी क्रिया प्रवर्तिक इन व्यापक द्रव्यों में भी क्रिया होती है मतलब आधार के रूप में यानी उनमें रहने वाले जो द्रव्य है उनमें होती है इस रूप में आधार के रूप में बताया जा रहा है तेषाम अनिवार्य आधारत्वाद उसी बात को स्पष्ट किया है कि तेषाम अनिवार्य आधारत्वात उन द्रव्यों का वो अनिवार्य रूप से आधार होने के कारण से दिशा काल और आकाश ये द्रव्यों का अनिवार्य रूप आधार है बिना दिशा के बिना काल के बिना आकाश के वो रहेंगे कहा कहीं द्रव्य है तो किसी न किसी दिशा में है वो द्रव्य पकड़ में आ रहा है और किसी न किसी काल में है वो द्रव्य और किसी ना किसी अवकाश में है तो अनिवार्य रूप से दिशा काल और आकाश आधार बन रहे हैं द्रव्यों का उन द्रव्यों में क्रिया हो रही है तो उन द्रव्यों को धारण करने वाले ये भी द्रव्य है तो आधार रूप में उनमें भी क्रिया हो रही है ऐसा माना जाएगा ये कहना चाहते हैं तत्रापि तथा क्रियावत्व उत्पणे न क्षति तथापि उन दिशा काल आदि पदार्थों में भी तथा क्रिया तथा क्रियावत्व उस रूप का क्रिया का होना उत्प्रेक्षण सोचने में विचार करने में ना क्षति इसमें कोई क्षति नहीं है ऐसा हुआ करने में इसमें कोई हानि नहीं आती है कि आकाश में आ, क्रिया हो रही है काल में क्रिया हो रही है दिशा में क्रिया हो रही है ऐसा बोलने में कोई हानि नहीं है हाँ जी हाँ जी अंदर माने तो में उसको निष्क्रिय माना है यही दोष आएगा प्रसक्रिय माना माना जाएगा उसको उसको निष्क्रिय निष्क्रिय है तो आप सक्रिय बनाना चाहते दोष आएगा जैसे कोई कोई है है है है या तो उसके दूसरा नहीं आत्मा जैसा पदार्थ लगता कि जो जो इस प्रकार के इस तरह। हाँ जी बोलना कि ये साथ्या साथ्या में हाँ। रजोगुण उसमें हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। तो है। ठीक है क्रिया मतलब उसमें, कोई गति गति है? उसमें आ, आ, वो कौन सी क्रिया हो रही है उसमें गति? नहीं आंतरिक गति हो रही है बाह्य गति हो रही है नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा ना क्रिया दो प्रकार की होती है एक आ, अंदर की क्रिया एक बाहर की क्रिया दोने दोने दोने। नहीं वो तो अनावयव है वो तो बाह्य क्रिया हो रही है रजोगुण की जो गति है स्वाभाविक गति वो स्थिर नहीं रह सकता उसका स्वभाव जो है अस्थिर है इसलिए स्थिर नहीं रह सकता वो घूमते रहते इधर उधर हिलता डुलता है बस ये क्रिया हो रही है अंदर कोई अवयव है ही नहीं है अंदर कौन सी क्रिया होगी उसकी बाह्य क्रिया है उसकी ये एक जैसे सत्वगुण है उसका स्वभाव स्थिर रहे ना वो हिल डुल नहीं सकता सत्व का एक स्वभाव हिल डुल नहीं सकता स्थिर है शांत है ऐसे ही तमोगुण भी स्थिर है शांत है वो भी हिल डुल नहीं सकता हम जो भी हिलना डुलना हो रहा है आज वो रजोगुण के कारण से हो रहा है क्योंकि उसका स्वभाव हिलना डुलना उसके निमित्त से पूरा पदार्थ हिल रहा है यूं कहना चाहिए केवल सत्व अगर होता वो कहीं हट नहीं सकता स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा सत्व और तम दोनों स्थिर रहेंगे उसमें हिलना डुलना संभव ही नहीं है मतलब देखिएगा अंदर बाहर तो अपेक्षा से किया जाता है जहाँ एक पदार्थ में जो क्रिया हो रही है ना वो आंतरिक क्रिया हो रही है बाह्य क्रिया नहीं हो रही है आंतरिक क्या चीज़ है कौन आंतरिक आंतरिक मतलब वहाँ अलग अलग अवय अवयव जुड़े हुए हैं एक अवयवी के रूप में है उसमें परिवर्तन होने के कारण से क्रिया हो गई केवल एक रजोग है बोला नहीं है अब अब उसका अंदर का ऐसा क्या अवयव है जिसमें कोई क्रिया नहीं होगी फिर आप है ही हाँ अवयव नहीं है ठीक है बाहर बाहर तो का व्यवहार हो ही सकता होता है तब भी अंदर का बाहर का व्यवहार होता है ये अपेक्षा से होता है उ, उस, उन, उन बाहर दूसरे सावयव पदार्थ की अपेक्षा इस, इसके लिए कथन हो रहा है सावयव की अपेक्षा से हो रहा है <laughs> आप ये बताइए आपको समझ में आएगा आ, मेरी आत्मा में ईश्वर है अंदर अंदर तो अवय ही नहीं है तो अंदर क्या मतलब है तो नहीं कैसे बताओ ना उसको समझाओ ना सर्ववैप कैसे उसमें तो अवय छेद तो है ही नहीं है उसके अंदर कैसे घुसेगा बस यही अपेक्षा यहाँ देखो तो वहाँ कैसे देख रहे हैं इधर उधर मत जाइए केवल ये बताइए क्या जीवात्मा के अंदर ईश्वर है दो चीज ले मैं केवल ए, एक लेकेजोपुर ले ले आप आप नहीं यहाँ पर जब ये बोला जाता है ना ईश्वर सर्व व्यापक है तो प्रश्न आता है की जीवात्मा के अंदर भी है तो है ठीक है लेकिन मैं ये रजोपुर अपने आप में गतिमान है वहाँ कोई अवय है नहीं व्यवहार करते हैं जब जीवात्मा के लिए भी अंदर बाहर का व्यवहार करते हैं जीवात्मा अकेला एक ही है ना उसके लिए भी तो अंदर बाहर का प्रयोग हो रहा है ना आप ये ये आपको ये प्रश्न समझ आ रहा है यहाँ तो ईश्वर जुड़ गए ना ठीक है ना वहां भी तो गति जुड़ रही है ना वहां भी तो गति अलग ही चीज है ना रजोगुण अलग है और गति अलग है तो वो गति अंदर है या बहार बार है यह पूछा नहीं जाएगा जैसे यहाँ ईश्वर अंदर है या बहार बार है ये नहीं पूछा जाएगा पकड़ में आ रहे जी आप लोगों को तो यहाँ पर भी वही प्रश्न आएगा वहां पर भी वही प्रश्न आएगा तो ये जो अंदर बाहर का जो व्यवहार है ये सापेक्ष होता है तो वहां भी रजोगुण में भी यही सापेक्ष के हिसाब से ही पूछा जाएगा जैसे यहां हम स्वीकार करते हैं वहां भी स्वीकार करना पड़ेगा हमको वहां अंदर नहीं है बाहर हो रहा है ऐसा मानना पड़ेगा निरवय होते हुए भी अंदर बाहर का प्रयोग होता है हाँ जो यहां जो आंतरिक मान मान रहे हैं। रहे हैं कि किस किस तरह अंदर का मानना, मानना क्योंकि सर्वव्यापक है तो आपको बताना पड़ेगा किसी को कि अंदर भी है अब ये अंदर क्या होता है ये आपको समझाना पड़ेगा जैसे ये पुस्तक है पुस्तक के अंदर घुस गया पानी बोलते हैं न पुस्तक को मान लीजिए कागज को आप पानी में डाल दो तो फूल जाएगा ये कागज तो इस, इसके अंदर घुस गया इसको अंदर बोलते इसका नाम है अंदर ऐसे <laughs> ही जीवात्मा के अंदर परमात्मा है तो वो घुस गए अंदर है ठीक तो तो तो है लेकिन वहां तो अभी अभी नहीं।, नहीं है ना तो आप वहाँ अंदर भी रहता ये कैसे बोल सकते अगर अंदर नहीं रहता अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो फिर सर्वव्यापक नहीं है किस तरह का किसी तरह का भी बोलो हमें कोई उसकी कोई व्याख्या को करनी है बस ये बोलना है कि क्या जी, परमात्मा जीवात्मा के अंदर है या बार बार रहता है क्योंकि उसके अंदर तो अवयव तो है ही नहीं है यही तो कहा जाएगा ना उसके अंदर वो तो एक ही पदार्थ है वो एक एकत्व है वहां पर द्वित्व तो है नहीं अवयव है नहीं है। तो अंदर कैसे प्रवेश कर रहा है नहीं करेगा बार ही रहेगा तो फिर सर्वव्यापक नहीं माना जाएगा पकड़ में आ रहे हैं आपको इसलिए वो निरवय होती हुए भी अंदर है ऐसा कहा जाता है ठीक है कुछ बातें ऐसी होती है वो यूं समझ में नहीं आती है चलिए चलें आगे कहां तक चल रहे थे हाँ जी अंतिम पंक्ति लेना है आपको समवायि कारणम समवायि कारण को समझा रहे हैं समवायि कारण किस किसे कहते हैं कार्यद्रव्यम गुण कर्म च स्वस्मिन समवेतु समावेशितुम शीलम यस्य तत् समवायि कारणम कहते हैं कार्यद्रव्य को गुण को और कर्म को स्वस्मिन अपने में समवे रखने में समवेतुम का मतलब रखने में अथवा समावेश समावेश कह सकते हैं दोनों का एक ही अर्थ है कार्यद्रव्य को गुण को और कर्म को अपने में धारण करने में धारण करने का शील स्वभाव ये तस समवायि कारण हम उसको समवायि कारण कहते हैं किसी कार्यद्रव्य को किसी भी गुण को किसी भी कर्म को अपने में धारण करने का स्वभाव जिसका है उसको समवायि कारण कहते हैं <workiteners>, और समवाई कारण का एक दूसरा अर्थ भी है सापेक्ष अर्थ है कार्य द्रव्योत्पादक शक्तिमत कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य जो रखता है उसको भी कारण कहते हैं यह सापेक्ष कारण है सापेक्ष का मतलब है यहां कारण द्रव्यों को ध्यान में रख के बताया जा रहा है समवायिक कारण का वायिकन की एक दूसरी परिभाषा यह भी है जो कार्यद्रव्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता हो उसको भी कारण कहते हैं। फिर आगे कहते हैं जाते कार्य द्रव्य कार्य द्रव्य के उत्पन्न होने पर जाते कार्य द्रव्य कार्य द्रव्य के उत्पन्न होने पर तद अंतर है वर्तमान उस कार्यद्रव्य के अंदर विद्यमान रहता हुआ कार्यनाशे कार्य के नष्ट हो जाने पर भी अनश्वरम सत नष्ट न होता हुआ रहता है कार्यद्रव्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है कार्यद्रव्य के उत्पन्न होने पर कार्यद्रव्य के अंदर रहता है उसके अंदर रहने का सामर्थ्य रखता है और कार्यद्रव्य के नष्ट हो जाने पर भी स्वयं नष्ट नहीं होता है उसको समवायि कारण कहते हैं गुणकर्माभ्याम च लक्षित सत्ता सत्ता सत्ताकम गुणकर्माभ्याम लक्षित सत्ताकम गुणकर्मणो अविना भाव आधार वो कहते हैं गुणकर्माभ्यम गुण और कर्म से जाना जाता है यानी गुण और कर्म इन दोनों से लक्षित सत्ता वाला द्रव्य है गुणकर्मणो अविना भाव आधारा गुण और कर्म का अविनाभाव आधार वाला है यानी गुण और कर्म को नित्य संबंध से रखने वाला है ऐसा द्रव्य पकड़ में आ रहा है है द्रव्य तो रह सकता है, तो कर्म नहीं रह सकता तो कर्म के से सकते है? नहीं जो क्रियावान द्रव्य है उनके साथ में जो क्रियावान द्रव्य नहीं उनके साथ नहीं जो क्रियावान द्रव्य है उनके साथ में तो क्रिया का और द्रव्य का अविनाभाव संबंध है कौन से द्रव्य जो क्रियावान द्रव्य उनमें हाँ जी द्रव्य में, में ही होगा तो हाँ ऐसा ही अविनाभाव ऐसा ही मैं कहना चाह रहा हूं ऐसा है विभु द्रव्य को त्याग कर दीजिएगा ना विभु द्रव्य को छोड़कर करके जितने भी द्रव्य है वो क्रिया उनमें होती है उन क्रिया को धारण करने का सामर्थ्य है जहां जहां क्रिया हो रही है वो द्रव्य में ही होती है द्रव्य से अतिरिक्त कहीं क्रिया नहीं हो सकती है जहां क्रिया हो रही है तो समझ में आता है या द्रव्य है ऐसा उस रूप में निवित रूप में तो ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं पहले बता ही चुके हैं पर यहां जो क्रिया का मतलब है जो क्रिया को स्वयं भी धारण करता है वो स्वयं धारण नहीं करता है वो तो क्रिया का आधार द्रव्य में मतलब जो क्रिया जिस द्रव्य में हो रहा है उस द्रव्य का वो आधार बन रहा है ऐसा है दोनों में अंतर है चले हम आगे इति द्रव्य लक्षण इथम द्रव्य लक्षणम द्रव्य मस्तिति इस प्रकार का द्रव्य होता है ऐसे द्रव्य को ही द्रव्य माना जाना चाहिए गुणकर्माभ्यम वैधर्म्य ये गुण और धर्म गुण और कर्म इन दोनों से विपरीत धर्म रखता है द्रव्य गुणकर्माभ्यम वैधर्म्य में द्रव्य का गुण और धर्म से वैधर्म्य है गुणा न गुणवंता न च कर्मवंता गुण जो है गुण वाले नहीं होते हैं और ना गुण कर्म वाले होते हैं अर्थात गुण गुण को धारण नहीं करते हैं और गुण कर्म को भी धारण नहीं करते कर्माणि न गुणवंती न कर्मवंती ऐसे ही कर्म जो है ना गुण वाले होते हैं और ना कर्म वाले होते हैं कर्माणि न गुणवंती यानी कर्म में गुण भी नहीं रह सकते और न कर्म में कर्म रह सकता है कर्म में भी कर्म नहीं रहता और कर्म में गुण भी नहीं रहता है ये इसका अभिप्राय है नुण कर्मानि वा समवायि कारणानि भवन्ति। फिर एक और बात कही जा रही है गुण और कर्म ये समवाय कारण भी नहीं होते हैं असमवायि कारणी तो भवन असमवाय कारण तो होते हैं गुण और कर्म किनके स्वर्स्थिय अपने अपने कार्यों के एवं सामान्यादिशु अभी ज्ञातव्यम इसी प्रकार सामान्यादि में भी समझ लेना चाहिए सामान्य विशेष और समवाय जो कर्म तो है, कर्म है तो है तो हाँतित्व हाँ होता है उसका तो भी होता है तो हाँ जी और तो जी पदार्थ हाँ नहीं पदार्थ का मतलब पदार्थ द्रव्य नहीं पदार्थों में एक प्रकार द्रव्य है छे पदार्थ होते हैं उन छह पदार्थों में एक प्रकार पदार्थ का नाम द्रव्य है समझ में आ रहा है ना यानी गुण भी पदार्थ है क्यों पदार्थ है गुण उसकी सत्ता है गुण की सत्ता है गुण को जाना भी जाता है ठीक है ना उसका नाम भी है तो अविधेयत्व भी है उसका उसको जाना भी जाता है उसकी सत्ता भी है ये तीनों विद्या माने गुण इसलिए वो पदार्थ है पर पदार्थ तो है लेकिन द्रव्य नहीं है पदार्थों में एक प्रकार द्रव्य है ऐसा जैसे मैं ये कहूं योग तो है मतलब योग तो सबको योग कहेंगे आप यम नियम आसन प्राणायाम से लेकर के समाधि तक सबको योग कहेंगे ठीक है ना पर यम को ध्यान को यम नहीं कहेंगे यम तो यम है यम एक प्रकार है योग का एक प्रकार है यम ऐसे आसन एक प्रकार है योग का तो आसन को आप यम नहीं कह सकते और यम को आसन नहीं कह सकते ऐसा ही ऐसे ही छे छेओं के छह पदार्थ हैं लेकिन द्रव्य को गुण को द्रव्य नहीं कह सकते गुण को द्रव्य नहीं कह सकते तो द्रव्य को भी गुण नहीं कह सकते ऐसा चलें आगे आगे आज हाँ बोलो इतना हाँ इतने ही रखिए कोई बात नहीं आप कुछ कहना चाह रहे हैं सामान्य तो का मतलब है सामान्य भी सामान्य सामान्य को धारण नहीं करता समय समवाय को धारण नहीं, सम नहीं करता ऐसा और ये सब ये लोग ये धारण कर लेते हैं नहीं है। सामान्य विशेष समवाय को तीनों धारण कर लेते हैं हाँ वो जैसे सामान्य में जैसे द्रव्य गुण गुण गुण गुणत्व को धारण करता है ना सामान्य को गुण धारण कर रहा है कर्म कर्मत्व को धारण करता है तो सामान्य को धारण कर रहा है और विशेष को भी धारण करता है एक कर्म दूसरे कर्म की अपेक्षा से विशेष है तो विशेष कर्म को भी तो धारण करता है ऐसा समवाय जो है समवाय संबंध जो समवाय संबंध है ना उस समवाय को तो द्रव्य ही धारण करना चाहिए नित्य संबंध संबंध को समवाय कहते हैं जैसे गुण द्रव्य का संबंध है समवाय संबंध नित्य संबंध जो होता है ना उसके जैसे द्रव्य गुण का संबंध है द्रव्य कर्म का संबंध है गुण गुणत्व का संबंध है तो वैसे तो तीन गुण भी धारण करना चाहिए समवाय को फिर मैं विचार एक बार देखता हूं क्या है हाँ जीवा हम्म अपने अपने कार्यों के ये असमवाय कारण तो बनते ही हैं तो हाँ कौन का, नहीं कर्म कर्म का नहीं कारण कर्म से कर्म से जो उत्पन्न होगा उसका कारण बनेगा मतलब कर्म कर्म को उत्पन्न तो कर ही नहीं सकता इसलिए वो तो असमवय कारण बनने का मतलब नहीं है लेकिन कर्म जिस जिस को भी उत्पन्न करे संयोग उत्पन्न करे विभाग को उत्पन्न करे हाँ उसका असमवय कारण बनेगा हाँ जी मतलब कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता वहां तो कारण बनने का प्रश्न ही नहीं हटता बस यहां ये वह बस कर्म किसी को तो उत्पन्न करता कर्म को तो उत्पन्न नहीं करता तो गुण को उत्पन्न करता है तो गुण का असंवय कारण बनेगा और कर्म द्रव्य को भी उत्पन्न करता है हाँ जी जी हाँ जी एक दो तीन चार हाँ जी हाँ जी हाँ जी न तो केवला क्रिया विद्य ये, व केवल क्रिया नहीं रह सकती किसी भी द्रव्य में किसी भी द्रव्य में केवल क्रिया नहीं रह सकती है कोई ऐसा आप द्रव्य नहीं बता सकते जिसमें केवल क्रिया हो अर्थात वहां गुण भी रहेगा इसका यह अभिप्राय है हाँ ये सिद्ध है कि केवल गुण रह सकता है बिना क्रिया के गुण द्रव्य में रह सकता है लेकिन क्रिया बिना गुण के नहीं रह सकती ये इसका मतलब है। हाँ जी, जी कर्म कर्म साध्य हम्म कर्म कर्म साध्यम नद्यती हाँ जी, जी स्वभाव हूँ नहीं नहीं नहीं यहाँ कोई वाद विवाद नहीं चल रहा है एक क्या अनेक हेतु दे सकते उसमें क्या दिक्कत है मतलब किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए एक से अधिक भी हेतु दे सकते हैं हमने कोई ऐसा निर्धारण नहीं किया ना कि यहाँ एक ही हेतु देना चाहिए ऐसा निर्धारण नहीं किया गया जहाँ ऐसा निर्धारण किया जाएगा वहाँ ये बात समझ में आएगा और वहाँ पर भी जहाँ आप जल्प कर रहे हो वितंडा कर रहे हो वहाँ ये लागू नहीं अगर वाद कर रहे हो तो वहाँ भी कोई आपत्ति नहीं आती है वाद में तो कभी आपत्ति आती है नहीं आप निग्रह में जाते हो चाहे आप एतवास देते हो चाहे आप छल करते हो सब कुछ भी कर कोई बात नहीं आप दूसरी बात बोलो उसको मान लेते हैं मतलब वाद में सहन शक्ति सबसे ज्यादा होती है धैर्य बहुत रखना पड़ता है वाद में कोई बात नहीं आप दूसरी बात कही ऐसा वितंडा में जल्प वितंडा में सहन नहीं होता वहां तो हार जीत मुख्य होता है ठीक है इतना ही रखते हैं तो द्रव्य की परिभाषा को थोड़ा अच्छी तरह समझ के आइएगा क्योंकि यही परिभाषा अंत तक आपके मन में रहेगी द्रव्य किसे कहते हैं द्रव्य की परिभाषा अगर मन में रहेगी ना तो आगे बहुत सरलता होती है हाँ जी शब्द था था। हाँ यहां क्रिया का मतलब कर्म है यानी कहीं क्रिया शब्द भी बोलते हैं कहीं कर्म शब्द भी बोलते हैं कर्म का मतलब भी क्रिया क्रिया का मतलब भी कर्म ऐसा और कार्य अलग चीज होती है कार्य का मतलब अलग है यहां कार्य का मतलब है वो संयोग भी कार्य हो सकता है कार्य वहां द्रव्य भी कार्य हो सकता है कार्य वहां कर्म भी कार्य हो सकता है ऐसा जी वो तो आप स्पष्ट कर लेना क्योंकि कर्म कर्म को क्यों उत्पन्न नहीं करता है वो जब वो कर्म जब उत्पन्न होता है उत्पन्न होने के बाद वो क्या परिस्थिति उत्पन्न करता है वो कर्म वो परिस्थिति जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक वो समझ में नहीं आएगा हाँ तो अगर है तो कर्म समझ में आ जाएगा कल विचार कर लेंगे कोई बात नहीं क्योंकि कर्म होते ही एक परिस्थिति उत्पन्न होती है कर्म जो है हमेशा चलो कल बता दूंगा ना फिर जी तो ऐसा मतलब दो चीजें हो रही हैं तो तीसरी चीज को तो नहीं हो सकती मतलब है भी उत्पन्न हो रहा है तो इसलिए नहीं, नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्यक्ष है क्रिया उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है ये तो प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष को नकार नहीं कर सकते जी। मैंने जो तो है कल भी एक उदाहरण दिया था अब जैसे यहाँ से यहाँ पर कोई चीज आ रही है तो इसके बीच में भी अनेक सारे जगह से निकलते हुए जी कहा ना तो, तो, है। तो उसके लिए तो बताया गया ना वेग वेग वहाँ पर नए नए कर्म उत्पन्न करता है वह वेग जो उत्पन्न होता है उस वेग से नया नए कर्म उत्पन्न होते जाते हैं वही की की की है है तो एक वो, वो इसलिए निर्धारण होगा अगर आप वेग को हटाएंगे ना कुछ जगह तो कर्म जल्दी समाप्त तो होते हैं कुछ जगह देर तक कर्म चलते हैं तो वहाँ जो जल्दी समाप्त तो हो रहे हैं और वहाँ जहाँ कहीं देर से समाप्त तो हो रहे हैं उसका समाधान आपको बताना पड़ेगा आपको यह परिभाषित करना पड़ेगा कर्म आ, आ, कितने देर तक रहता है ये आपको समझाना पड़ेगा कि एक मिनट तक रहता है एक घंटे तक रहता है कितने देर तक रहता है कर्म उत्पन्न हो करके नष्ट तो होता है ये तो सब आप भी मान रहे हैं हम भी मान रहे हैं लेकिन कर्म कब तक रह सकता है उसकी कोई परिभाषा ही नहीं बन पाएगा ना एक घंटे का बना सकते हैं ना एक मिनट का बना सकते हैं ना दो घंटे का बना सकते हैं ना एक दिन का बना सकते हैं आप कोई एक परिभाषा ही नहीं बना सकते इसलिए कई कर्म बहुत जल्दी भी समाप्त हो रहे हैं कई बहुत देर तक भी चल रहे हैं तो वहाँ एक वेग को आपको लाना होगा वो वेग ही वहाँ कारण बनता है जिस जहाँ जितना वेग होता है उसके आधार पर उतने कर्म उत्पन्न होते हैं जहाँ कम वेग है वहाँ जल्दी समाप्त हो जाते हैं जहां वेग ज्यादा देर तक रहता है तो वहाँ कर्म देर तक रहते हैं अगर कर्म को एक मतलब उत्पन्न होने होने वाला और वाला मान तो वो तो बात वहीं पर आएगी ना तब भी कल विचार कर लेना तब भी आपको कर्म को क्षणिक ही मानना होगा उसके अलावा कोई चारा नहीं अब और विचार कर लेना ओंकार को सादर प्रणाम